शिव शिव पुराण रुद्र संहिता कहते हैं नारद तदनंतर प्रसन्नता और और उत्साह के मंत्रों द्वारा दुर्गा और शिव का कराया तत्पश्चात गिरिराज की प्रार्थना से श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि कौतूहल पूर्वक उनके घर के भीतर गए वहां उन्होंने वैदिक और लौकिक आचार का यथार्थ रीति से पालन करके भगवान शिव के दिए हुए आभूषणों से देवी शिवा को अलंकृत किया सखियों और ब्राह्मण की पत्नियों ने पहले पार्वती को स्नान करवाया फिर सब प्रकार से वस्त्र वस्त्राभूषणों द्वारा विभूषित करके उनकी आरती उतारी तीनों लोकों की जननी महाशैलपुत्री सुंदरी शिवा दिव्य वस्त्र वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करती हुई वहीं बैठी उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी उस अवसर पर दोनों पक्षों में महान आनंददायक उत्सव होने लगा ब्राह्मणों को शास्त्रोक्त रीति से नाना प्रकार का दान दिया गया। अन्य लोगों को भी वहां भाति -भाति के बहुत से द्रव्य बांटे गए। विशेष उत्सव के साथ गीत और वाद्य आदि के द्वारा लोगों का मनोरंजन किया गया तदनंतर में ब्रह्मा भगवान विष्णु इंद्र आदि देवता तथा मुनि ये सबके सब बड़ी प्रसन्नता के साथ सानंद उत्सव मनाते हुए भक्ति भाव से शिवा को प्रणाम कर शिव के चरणार बिंदु के चिंतन पूर्वक हिमाचल की आज्ञा गए इसके बाद गर्ग ने कन्यादान का समय जान हिमाचल से श्री शंकर तथा बरातियों को बुलाने के लिए कहा फिर तो बाजे बजने लगे हिमाचल के मंत्रियों ने जाकर वर और बरातियों से शीघ्र बधारने के लिए प्रार्थना की वे बोले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 पूर्वक शंभ के आगे आगे चलते थे भगवान के मस्तक पर बहुत बड़ा छत्र तना हुआ था सब ओर से उन्हें चंवर डुलाया जाता था तथा वे महेश्वर चंद्रोवे के नीचे होकर चलते थे मैं विष्णु इंद्र और लोकपाल आगे रहकर उत्तम शोभा से सुशोभित हो रहे थे उस महान उत्सव के समय शंख धेरी पटह आनक और गोमुख आदि बाजे बारम्बार बज रहे थे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 हिमालय उन्हें अपने भवन के भीतर ले गए और आंगन में रत्न में सिंहासनों के ऊपर मुझको विष्णु को शंकर जी को तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को बिठाया